यह नहीं, नहीं आ। तो है, एक लाइन पर कुछ करना है विचित्र बात कही बैराग राग रसी को जहां सारी रसिकता की समाप्त हो जाती है यहां बैराग रस उत्पन्न होता जितने भी जागतिक रस तो है सूख जाते थे वहां बैराग्य है दूसरे में रसायन धूप ही रहे और बैराग ही कहा जाए तो नाम बैराग्य भरे है राग होता नहीं विराग है नहीं तो समस्त जगत के पूर्णलिक पारलौकिक समस्त विषयों में सरगथा रथ शून्यता का बोध सर्वथा उसे विकृष्णा हो जाना ये वैराग्य पर फिर वैराग्य में किस प्रकार का रस होता है बैराग एक प्रकार का रस होता है जिसका रसिकोग रसिक हम कभी बन रहे हैं चाहे रस पास्त्र का ज्ञान ये हो पर भोगन के रसिक बनकर और उनका व्यवहार करते रहते हैं लेकिन एक रस है बैरागनी एक आनंद आन। विशेष है बैरागनी एक राग है ये उही अनुभव है जो सचूत बैराग्यमान महापुरुष होते हैं हम लोग उनसे दे तो हैं। नहीं ऐसा कहते हैं कि जहाँ तक दूसरों में जरासा भी अनुराग कहीं पर वहाँ तक दुखता नाक नहीं जरा सा दूसरा अनुराग कितनी विषय में है जिसके द्वारा मन को इंद्रियों को तृप्ति मिलती है ऐसा कोई विषय चुप्त को नहीं सीखता है थोड़ा सा भी थोड़े काल के लिए भी तो वैराग्य सुख है उसका साक्षात्कार नहीं हुआ वैराग्य प्राप्त नहीं हुआ जाते वैराग्य तो का अस्तित्व यदि अनुभूत हो जाता तो दुष्ठ सुख की सत्ता रहती है विषय सुख और वैराग्य का विरोध है विशेष सुख की वृत्ति और वैराग्य का अनुभव इन दोनों में सरस्पर बड़ा कि जहाँ गौराज्य का पूर्ण उदय है वहाँ पर विशेष सुख की सत्ता नहीं और जहाँ विशेष सुख ही वहाँ विषय में आसक्ति नहीं आसक्ति होती है किसी-किसी कि भ्रांति जहाँ विषय सुख नहीं वहाँ दुषय आशक्ति नहीं और जहाँ दुखिया शक्ति नहीं वहीं विषय से पूर्ण विराज सिद्ध होता है तो एक प्रकार का सुख है कि उस सुख से रस का जिस जिनके अनुभव हो जाता है इनको दूसरे सारे सुख कु ब्रह्म लोग सच सारे भोग इनकी वृत्ति में लगन हो जाते हैं चित्त हो जाते हैं क्या दर्शन अपनी बात हुई थी इस पर किसी ने कहा बात कि बातचीत हुई भोगों में मल बुद्धि दुख बुद्धि ये कैसे कह रही कैसी कुछ बात तो सचिन जो की है ये भोगी में जहां तक महत्व बुद्धि है भोगों में जहाँ तक एक मूल्य का एक प्रकार का भाग है की मूल्यवान वस्तु है वहां तक तो भोगों का बाह्य त्याग होने पर भी भोगों की महत्ता का त्याग नहीं देता एक राजा ने राज्य छोड़ करके जंगल में उन्स किया एक महात्मा ने उनको सजा करने के लिए उनके रोटी रोटी घूमने गिरा दी गिरा दी महात्मा जो राजा थे नवीन महात्मा तो बड़े सज्जन फल उन्होंने कहा महाराज आप मेरी परीक्षा की बड़ी कृपा आपने की आप मुझे बार बार बार बार रोटी गुरा कर सपोर्ट कर रहे हैं आपकी बड़ी कृपा इस पर भी फिर रोटी गा दी कहा महाराज आप बड़ी चर्चा करते हैं मेरी परीक्षा बड़ी करते हैं पर महाराज इतने बड़े साम्राज्य का मैंने कर दिया इतनी बड़ी सूझ में गर्मी से मेरे मन में कैसे महात्मा जी ने कहा जितनी रोटी बढ़ाई तुमको अपने राज्य क्या विकास और राज्य क्या इतना बड़ा सब राज्य का महत्व तुम्हारे मिलकर अभी अंकित है इसलिए उस इस त्याग का भी त्याग करना है। ये जहाँ तक त्याग में त्याग रहता है अहंकार करने वाला वहां तक कोई त्याग नहीं होता मैं त्याग किया मैनी कर्म का परित्याग कर दिया किस प्रकार अहंकार एक नवीन कर्म का पूजन कर देता है वहाँ पर तो अहंकार कर्म होता है मैंने किया और जहाँ पर हुआ हुआ वकूल महत्ता का बोध है बड़ी भारी वस्तु का त्याग कर दिया तब तक उसकी महत्व का त्याग नहीं हुआ मन से उसकी महत्ता रह गई बनी रह गयी मिटी नहीं लेकिन जहाँ नल बुद्धि ऐसी वहाँ की महत्ता, एक हो गया, मल निकल गया अथवा दुख ना मार्द होता ये दुख टूट दुशत्त गया किस प्रकार की बुद्धि होती है सब नहीं, नहीं पर बात है दुखरें सच्चा नहीं और यदि है तो दुखें यदि है तो दुख में साफ रोशन ऐसा है और नहीं सच्चा नहीं की सच्चा नहीं ये बात छोड़ दें कि तो जहाँ सत्ता है वहाँ दुखे दुख लूट है ये बात नहीं वैराग्य तो तो का वैराग्य के सुख सत्ता जब उदय होता है सब जो पहले पहले राग वाली दुष्वस्तियों थी उन सब व्यक्तियों की महत्व ऐसी निकली जाती है फिर उनका त्याग सहज होता है और जहाँ उनका त्याग जबरदस्ती कहीं हो जाता है तो मन हो गई ना उन दुकान को बोध होता है तो ये तो अनुकूलता और प्रतिकूलता ये हमारे मन के समय समय पर बदलने वाले भाव है भला। आज हमारा पुत्र बड़ा प्रिय है और कल यदि किसी चीज को लेकर अनुबन हो जाए आपस में पिता पुत्र में भी विरोधी भाव हो तो पुत्र फिर अनुकूल नहीं रहता प्रतिकूल हो जाता है वो पिता प्रतिकूल हो जाता है उसकी क्रियाए में प्रतिकूलता का आभा होता तो है तो इसलिए जब भावना बदल जाती है दिखने में सुख नहीं दुख है जैसे ये सुख देने वाले नहीं मुक्त करने वाले नहीं गोल में डालने वाले है बांधने वाले है उनका संपर्क शांति का ढंग करने वाला है शांति का आर्ण करने वाला नहीं उनके संग से जीवन बर्बाद हो जाएगा जीवन में उन्नति नहीं होगी किस प्रकार जहां भावना बदली वही मन का भाव बदला रूप बदला लेकिन बात एक जमाने में में ऐसा था तो तो का है। तो अनार भी उसके नाम से गबर होता बड़ी प्रिय होती और वो स्वदेशी जी आया भाव फैसा बिलायती के नाम से लोग हो गई ने ही के मानी में जेल बड़ा हुआ और वही गांधी जी के युग में उन्होंने इस प्रकार की प्रवृत्ति थी ऐसा भाव बदला के लोग उत्सुक हो गए जेल जाने लिए अ उसकी गौरव का बोध करने लगे आकांक्षा करने लगे हमें देश के लिए जेल जाना पड़े हमारा सौभाग्य से तो क्या बात है ये प्रतिकूलता अनुकूलता भाव के अनुसार बदलती रहती जब कभी किसी सदभाग्य से भगवत कृपा से संत कृपा से शास्त्र कृपा से सत्संग से विषय के प्रति भाव बदल जाता है ये अच्छी नहीं बुरी थी, उनका वाला नहीं गिराने वाला तो उनके प्रति प्रतिकूलता की भावना जाग उठती है और इसमें उनका परिचय बेहद और सुखमय होता फिर वो बहुत बड़ी बड़ी उसके लिए त्याग की तैयारी नहीं करनी पड़ती और मैं उनके त्याग का कोई दिखावा होता हम लोग जो लोग अपनी का शौ त्याग करना चाहते हैं किसी को दिखाते हैं क्या बीमार हो गए डॉक्टर से दवा लेते हैं इलाज करवाते हैं अच्छा करते हैं पीटते हूँ क्या कुछ नहीं अपनी प्रतिकूलता का पर मनुष्य की स्वाभावनी बहुत भाव और उसके तो जो सुख है वो किसी दूसरे महान सुख की अपरक्षाते है तो महान सुख जो होता है वो होता है दिराग में हमें अनुभव नहीं है ना इसलिए हम लोग इस बात को जानते नहीं की भी को सुख है दिरागमी को सुख इस बात की हम लोगों को कल्पना हम को सुख तो को तो आखते हैं। पांचारिक वस्तुओं के ऊपर जिसके पास बढ़िया कपड़ा वो सुखी जिसके पास कम कपड़ा वो घटिया कपड़ा हो दुखी जिसके लोग पूजा सम्मान करें वो सुखी तो जिसको न करे वो दिखी ये मात मातौल बुद्धि का होता है ना बुद्धि का जो टाँचा हमारे पास है वो हमारा अलग और दूसरों का अलग ये एक बार किसी ने कहा कि भाई संत कौन है बताओ बचाओ ट अब संत को या, संत को लेकर सुन जिसकी बुद्धि में दुहरों की महानता है इसकी बुद्धि में त्यागता महत्वीय तो मूर्ख तो मानता है या मंदभागी मानता है या गैरीय मानता बिछारा कुछ नहीं उसके पास वो किस आनंद में है ये तो वो जानता है नाग पूछा भूज भी मोटे सागे परे भालू में मस्त रहे बोले महाराज क्या बात आप तो है आपकी चिंता होती नहीं कपड़ा आप आप लगता आपके पास घर आपके पास क्या बात है नहीं हमारे पास मौज है खाने पीने का यह हाल है की सब लोग कोई माल खिला दे और कभी रूखा सूखा मिल जाए कभी मिलेगी में रहते हैं हमारी मोज को जो खाने का बढ़िया सामान सकता वो घटिया सामान घटा नहीं सकता कहीं मखनली गए सप्त बालिका बालिकाओं पड़े रहते हैं वो सप्त बालिका और वो हमारे इस मन की मोल को घटा बढ़ा नहीं सकते आत्मानंद यह जो ख नहीं हमेशा अपने पास है हर अवस्था में रहता है और उधार सुख ये आशा का सुख जो है ना ये उधार सुख है मिले न मिले मिले तो वापस देना पड़े गाज उज -वाज लगाकर के तो बड़ी मुश्किल होती है तो इसका मूल्यांकन नहीं कर सकता जैसे बराबरी के आनंद तो कैसे तो बात पर स्वामी जी महाराज बोले पता लगाएगा उनके हाथों नहीं है उनके पास के लिए है कि नहीं नहीं बोले की है को तो अपनी इसको देखेगा बोले उनकी से कुटिया बनी नहीं बोले कुटिया तो नहीं बनी जहाँ कहा तो उसके लिए कहा कि दो कांटे होते हैं, एक पत्थर लकड़ी बड़े बड़े लकड़ी तोड़ने का बड़ा भारी कांटा और हीरा तोड़ने का जोरी का छोटा सा कांटा जो आ जाए, तो हीरे का करने के लिए लकड़ी पत्थर तोड़ने वाले कांटे को लगा दे और कहे कि इस पर देखे कितना वजन होता है हीरो में तो रहा है बड़े किसी खेद में उसका वजन क्या होगा कौन उसके वजन से जाऊ और वो तोड़ने वाला कहेगा ये तो किसी काम का नहीं जरा सा भी पलडा झुकल ही नहीं तो इसमें क्या है अरे दूसरे में संसार में कोई पलडा झुका हुआ होता कोई सन्यासी भी है कोई महात्मा जी और इनका बड़ा मान है क्यों मान के भाई ये झुका हुआ है तो जिनको कोई जानता नहीं जिनका बाहरी व्यस्त किस्म के वजन है ही नहीं जिनका सारा वजन खो गया सन <laughs> जिसमें सांसारिक वजन रहा जो सांसारिक चरण में कभी टूटते नहीं जो सांसारिकटे में पहले नहीं जा सकते वो सन सांसारिक तो टाँटे में जो पहले जा सकते हैं मान में धन में सम्मान में अधिकार में पद में खात में वो समझ है नहीं। uh. तो ये लकड़ी वाला पत्थर टेने वाला कहने लगा कि भाई इसकी मिलनी जरा से कांच के टुकड़े हुए जो तो लिए हो हमारे में तो जरा वजन नहीं आया लोग लकड़ी रखते है उसके सामने देखो अब वो के के के साथ के साथ साथ हीरा हीरा पत्थर इसी प्रकार त्यागी की तुलना नहीं होती भोगी के साथ का कोई कोई कोई की चीज़ नहीं होती इसका अलग इसका तौर न अलग तो विराज में जो सुख है ये सुख राज की भूमिका से सर्वथा पृथक है राज की है। राज की, की भूमिका में राज के क्षेत्र में विषया शक्ति के भाव का बजराज का सुख है ही अलग अलग जो क्षेत्र हैं। जहाँ दुकड़ों की भोगों की आतंक महत्ता है वहाँ स्वाभाविक कोई नहीं। वहां जो है, वहां होते हैं, तो बहुत छोटे बहुत छोटे उनके पास महत्व क्या गणेश और उनके पास कुछ होता नहीं के फूल है जो जगत व्यक्ति में सर्वथा अकिंचन होते हैं वही भगवत धन के धर्म होते हैं। ये, है। ये याद रखने की के जो जगत में सर्वथा अकिंचन है जिनके पास नहीं है याद रू वस्ती नहीं ये चीज भी की नहीं है इनके पास अच्छन सर्वथा वो उनके पास करम धन होता है जो कभी किसी से तुलना नहीं जिसकी हो सकती अतुल का नाम है अतुंशन वित्त नमोचन वृत्ति नमो किय अतन के वित्त को नमस्कार है निर्धन के धन को नमस्कार है तो वो निर्घन तो है जगत की दृष्टि में वो सर्वथा नवन है जिस चीज के होने पर जगत पूजता है पद हो अधिकार हो मान हो सम्मान हो साथ हो धन हो स्वास्थ्य हो इत्यादि जो चीज संसार में पूजनीय बनाती है उनके भाव में संसारिक वस्तुओं को महत्व देने वाले लोगों के दृष्टि में शिक्षा मुक्त की है समस्या ये कुछ उसके साथ ये न हम लोगों के बराबर बैठने की योग्य नहीं तो है।, वो पर तो है वो लोग दूसरे टाँटे पर तोड़ कर कहते हैं ये कहते हम बड़े हम संपन्न हम सुखी ईश्वरे में हम भोगी जो हम बलवान सुखी ये उनकी भाषा है ये जो है विषया सत्य आसुर मानव है आसुर मानव की भाषा है ये।, ये इसी रूप में बोलता है हमेशा जब कभी बोलता है तो चाहे शब्दांतर हो मन की भाषा यही रहती है करोहम अहम भोगी शुद्ध हम शुद्ध अहम बलवान अहम खुशी और संसार में हमारे सम्मान तो मैं यार। हमारे समान संसार में है कौन हम जो चाहे कर ये तो हमने अपना निर्माण किया ऐसा लोग आजकल बहुत कहते हैं हमारा निर्माण करने वाले हम प्रारब्भ निर्माण करने वाला न भगवान निर्माण करने वाले और न माता पिता निर्माण करने वाले हमारा निर्माण करने वाले हम हम अपने को बनावा हमने देश को बनावा राष्ट्र का निर्माण किया हमने विश्व के निर्माण में अपना हिस्सा दिया इस प्रकार जो मानव का अभिमान जब बोलता है तो वहाँ बैराज छुट जाता है वहाँ बैराज के साथ इसकी तुलना नहीं होती वो अलग थी वो अलग चीज। तो बैराज्य में एक जो परम सुख है बैराज्य में एक जो परम रस है जो महत्वपूर्ण है उस राज के रसिकों को यह पता होता है कि वो राज कैसा रहता है उस राज के साथ साथ एक और बढ़िया चीज होती है जिसका संकोप किया दो सभी धक्के बड़ी सुंदर बात है बात वो कहते हैं कि वैराज्य राज्य में रचित हो जाए और फिर भक्ति निष्ठ बने ये और यहाँ ध्यान में रखने की बात है तो बोला बोला इसको समझ लेना भगवत भक्ति में भगवत प्रेम में विषय रस कदाप नहीं है नहीं है मान जनचन उसमें अगर विषय रस दिखा सकती है इसको हम भक्ति या प्रेम मानते हैं तो हमारी गलती है ये बही भाई झूल है कनाद है वहाँ क्या है बलराग के राज में रसिक बनने के बाद एक प्रेम की अनुभूति होती है हो। प्रेम का उदय होता जब तक ये विराग नहीं होता तब तक, तक प्रेम का उदय नहीं होता और ये विराग होना चाहिए छोटी से लेकर बड़ी वस्तु तक सभी मुक्ति प्रावत के साथ ही मुक्ति मीढ़ी वैराग्य हो जाए के बात से अलग इस प्रकार का जब बैराग्य जाता है तब तो क्या होता है वो प्रेम का रस विराग निरागनी गिरा पड़ेगा समझना है जो वास्तविक भगवत प्रेमी है वो बैराग्य का विरागनी है का कैसे नैराग्य में राज है और नाग वाले किसी वस्तु में राज है उसका राज एकमात्र अपने कर्म पुरतम भगवान में इसी रूप का नाम है भक्ति निष्ठा भक्ति में निष्ठा वाला तो वहाँ पर यदि उस भक्के उस प्रेमी सुंदर कपड़ा पहनकर उस ब्याज की बाहरी बारिश में कोई भी महत्ता नहीं दिखती तो उसके त्याग की भी कोई महत्ता नहीं अरे बड़ा ऐसे ही धूल वो भी धूल धूल पर धूल ढोक दो या धूल को धूल से निकाल दो, धूल धूल बड़ी तो सुंदर तो कथा आती है दो रहे महाराज दोनों विलक्षण भगवत प्रेमी भगवत प्रेमी विराजमान होते ही गुरु जी सिद्धांत सबको सर्वथा मान लेना चाहिए पिछला सत्य पुरुष भगवत प्रेमी नहीं बन सकता वो तो प्रेमी बनने पर विश्वास रहेगी नहीं अगर रहती है तो प्रेम का धोखा है प्रेम सिद्धांत तो, तो वो पुरुष ये राष्ट्र नामदेव जी से भगवान की झुम नहीं रहती इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए भगवान को तो सबके हैं जो उनसे बोलना चाहते हैं तो बोलने के तो बोलते ही नहीं बोलना चाहते उनको बोलने वाला नहीं मानते ही बोलते जो भगवान को निर्दाट मानते बोले जिन भगवान है हमारे को बोलते नहीं हम तो नहीं बोलते बोले हमारे भगवान के पंदूह को चल सकते तो उनके पास चलते नहीं आते हाँ हाँ हमारे हा, हा, हा, हा। भगवान देखने वाले नहीं है तो नहीं देखते और जहाँ देखने वाले सुनने वाले सुनने वाले स्पर्श करने वाले चखने वाले, मिलने वाले सुनने वाले, हमारे साथ रोने वाले भगवान हैं, ऐसे आपत्ति नहीं आती कहती है पैर तो न होने पर भी उनको चलना आता है वो चलते हैं, आँख न होने पर भी वो किसान जी ने कहा चले सुने कर कर्म करे दुझे माना तो ये नई तो बात नहीं है सब कुछ कर सकते जो पर जो करने वाला नहीं मानते करने के क्षेत्र में तो ले अपने भगवान को तो नीचे उतर जाते हैं तो भगवान कहते हैं हम हम नीचे तो ऊंचे नहीं कर रहे हम, हम नीचे नहीं करते हम तो नीचे कर रहेंगे और जो करने वाले को भी ऊंचा मानसिन कोई बात नहीं तुम्हारे लिए करते ही रहेंगे तो ये रांका बांका जो रहे भगवान भक्ति नाम दे जिसे भगवान से बातचीत करते थे तो नाम, देवी देवी तो नाम से दे की महाराज ये जो आपके बच्चे पास खाने पीने के कुछ तो नहीं रहता और ये बड़े गरीब दरिद्र रहते हैं। भगवान हसे नाम जी ऐसी बात तो तो तो तो कैसे कहता है पर वो तो उनकी महिला बढ़ाने की सारी निरा लोगों को दिखाने की कि भक्त में किस प्रकार का त्याग होना चाहिए